श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् श्रीमद्भागवत महात्म्य महा चतुर्थो चतुर्थोध्याय गोकर्णोपाख्यान प्रारंभ सूतुहाच अथ वैष्णव चित्ते सुदृष्ट भक्तिमलौक निजलोक पर भगवान्क्त वत्सल सुजी कहते हैं मुनिवर उस समय अपने भक्तों के चित्त में लौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख भक्त व सलसी भगवान अपना धाम छोड़कर वहाँ पधारे वनमाली घनश्याम पीतवासा पीतवा सा कांची कला पर चरोम मुकुट मुकुंड उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी श्रीअंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित था टि प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी त्रिभंग ललित मनमथ लावलो हरिचंदन चर्चित वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को छुराए लेते थे वक्षस्थल पर कौसुम मड़ी धमक रही थी सारा अंग हरिचंदन से चर्चित था उस रूप की शोभा क्या कहें उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन ली थी परमानंद चिन्मूर्ति मधुरो मुरलीधर आभिवेश भक्तान हृदया वे, वे परमानंद चिन्मूर्ति मधुराति मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए वैकुंठवासिन ये वैष्णवा उद्धवादेह तत्क्रवणार्थम ते गूढ़ूपेण संस्था भगवान के नित्यलोक निवासी लीला पर्रिकर उद्धवादी वहाँ गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे तथा जय जया रावो रथ पुष्टिलौकिकी चूर्णा प्रसून विष्टिचंखरप्यभूत प्रभु के प्रकट होते ही चारोर जय हो जय हो कि ध्वनि होने लगी उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शख ध्वनि होने लगी तत्सभा संस्थानेहात्मस्मृति दृष्टि च तन्मयावस्था नारदो वाक्यम्रवीत उस समय में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह गेह और आत्मा की भी कोई सुधि न रही उनकी ऐसी तन्मयता देखकर कर नारद जी कहने लगे औ अलौकि महिमा मुनीश्वरा सप्ताह जन्योद्यालोकित मूढ़ा शठा ये पशुपक्षि सर्वे निष्पापतमाती मुश्वरगण आज सप्ताश्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी यहाँ तो जो बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं अतो लोगों नृलोक किंचन चित्त कलौ पवित्र अघोघ विध्वंसकर तथा कथा समानम चान्यत अत इसमें संदेह नहीं कि कली में चित्त की चित शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मर्तलोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है के के केके विशुद्ध्यंतीद मह्यम सप्ताहय कथाम कृपालुभिर्लोकहित विचार्य प्रकाशित कवीन मार्ग मुनिवर आप लोग बड़े कृपालु हैं आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है आपके कृपया यह तो बताइए कि इस कथारूप के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं कुमारह ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार विमार क्रोधाग्निद्धा कुटिलास सप्ताह सप्ताहयुन थे तनकादि ने कहा जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं तथा जो क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और काम परायण हैं वे सभी इस कलयुग में सत्ता यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं सत्यन सेना पितृमा त्रितिदूषका तृष्णा कुला समर्म तेदां तेदाम्बिका मरिणपिथिंसाह सप्ताहयन कलौ पुन जो सत्य से च्युत माता पिता की निंदा करने वाले तृष्णा के मारे व्याकुल आश्रम धर्म से रहित दम्भी दूसरों की उन्नति देखकर कर वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं वे भी कलयुग में यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं पंचो पंचोग्रपापाण चल क्रूरा पिशाचाव निर्दयास्वुष्टाचार कारिण सप्ताह कलौ पुन जो मदिरापान ब्रह्महत्या सुवर्ण की चोरी गुरु स्त्री और विश्वासघात ये पांच महापाप करने वाले छल छद्मण क्रूर पिशाचों के समान निर्दयी ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और अभिचारी हैं वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं काय कायेन वाचा मन सा पिपाथक निम प्रकुर्वंत नए परस्व पुष्टा मलिना दुराचया सप्ताहय कलौ पुनः जो दुष्ट आग्रह आग्रहपूर्वक सर्वदा मन वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं अत्रीर्त श्याम इतिहास पुरातनम से श्रवण मात्रे न पापहाली प्रजाते नारद जी अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं तुंगभद्रा तटे पूर्व अभुतपत्तम उत्तम यधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे आत्मदेव पुरे सर्वभेद विशारद श्रोत स्मारते सुनिष्णा तो द्वितीय भास्कर उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रोत स्मारत कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था भिक्षुको विद्दान लोह के तत्प्रिया धुंदल स्मृता स्ववाक्य स्थापिक नित्यम सुंदर ही सुकुलोदवा वह धनी होने पर भी भिक्षा जीवी था उसकी प्यारी पत्नी धुंधली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी लोका लोका, लोका क्रूरा पायस हो बहुजल शूरा चृह कृत्यो कृपणा कलह प्रिया उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था स्वभाव था क्रूर राया कुन कुछ न कुछ बकवाद करती रहती थी गृह कार्य में निपुण थी कृपण थी और थी झगड़ालू भी एवं निवस प्रेम ना दंपत्यो रमय अर्था कामास रा गृहि कम इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी घर द्वार भी सुंदर थे परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था पश्चात धर्म समारे तबे गो भू हिण्य भाषा दीनेदा जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ पृथ्वी सुवर्ण और वस्त्रादिदान करने लगे धनार्धम धर्म मार्गे नाभ्याम निहित तथा च न पुत्रो न पिवा पुत्री तथिता इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को न मिला इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा एकदा सजो दुखा गृह तक वनम गो जाघम समुपे युवा एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया दोपहर के समय उसे प्यास लगी इसलिए वह एक तालाब पर आया पित्वाजलम जलम निसन्नस्थ प्रजा मुहूर्ताद संन्यासी कश्चिदा संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहां बैठ गया दो घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए दृष्टि पीत जलं तम तो विप्रोजातस्तम्वाच पाद निस्वसित पुरा जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा युवाचर कथम रोज विप्रम का चिंता बलि यसे वम सत्वर मह्यम स्वय दुख से कारणम संन्यासी ने पूछा कहो ब्राह्मण देवता रोते क्यों हो ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ दुखं पूर्व संचितं ब्राह्मणवाचन सेवोष ते ब्राह्मण ने कहा महाराज मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंताजनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं मद्दतम नव गृहणानतेवा दुजात यजा दुखे न शून्यो हम प्राणा जब तुम इहागत देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब सुना ही सुना दिखाई देता है मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ धिक्जीव प्रजाहीनम धिग्गृहम च प्रजा भीना धिक्धनम चाहपत्य धिक कुलम संतति भीना संतानहीन जीवन को अधिकार है संतानहीन गृह को अधिकार है संतानहीन धन को अधिकार है और संतानहीन कुल को अधिकार है पाल्यते या मैयाधेनु साध्या भव यो मया तो वृक्ष सो बंधत्माश्रिए मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा बाँध हो जाती है जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते यदल मद्गृहा जात शीघ्र विनशती निर्भाग्य सनपत्य किम तो जीवते नीम मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है सह रो दो चये तत्पार्सव दुःख पीड़िता तथा तस् यते चित्ते करुणामृदगरी यो कह कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा जब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई तदभालाक्षर चाचया मात योग पश्चात विप्रमोचे सवे स्तरम वे योग थे उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे यतिरवाच मुंचाज्ञान प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति ही। विवेकं तु समसाद्य तज संसार वासनासी ने कहा ब्राह्मण देवता इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो कर्म की गति प्रबल है विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो सुनो विप्रमया ते प्रारब्धं तु विलोकित सात जन्म नहीं, भचे, नहीं भचे। वे प्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देख कर किया है कि सात जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती संतते दुखम पुरा तथा था मुं कम्बाश संखम पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था ब्राह्मण अब तुम कुटुम्ब की आशा छोड़ दो संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है ब्राह्मण वाच विवेके न भवे कि देहि बलादपि नो चेतम्य हम प्राणाग्रे शोकमूर्चित ब्राह्मण ने कहा महात्मा जी विवेक से मेरा क्या होगा मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूँ पुत्र आदि सुखहीन संस शुष्क ए वही गृहस्थ सरसो लोके के पुत्र पौत्र समन्वित जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है ऐसा सन्यास तो सर्वथा निरस ही है लोक में सरस तो पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा गृहस्थ आश्रम ही है चेत्र केतु गेख विमर्जन ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा विधाता के लेख को मिटाने का हट करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था न या शसि सुखमथा दै अतो हठे नोशी हथ कि हम इसलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता है उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ तस्ग्रह फलमेकम् फलमेक स दत्तवानद्य पत्न तथा पुत्रो भविष्यति जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना इससे उसके एक पुत्र होगा सत्यम शौचम दयादानम एक भक्त तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्य तेन पुत्रोति निर्मलः तुम्हारी स्त्री को एक साल तक सत्य शौच दयादान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा एवुक्त योगी विप्रस्त गृहमागत पत्नियागण फल दत्वा स्वयं जातु पुत्र जो कह कर वे जो योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया वहाँ आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया तरुणी कुटिला तस्य अहो चिंता मबोध फलम चाहम न भक् उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी ही वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो गई मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी फलभक्षण गर्भर्भेण उदर वृद्धा स्वल्प भक्षम तथो शक्ति गृह कार्य कथम भवेद फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं इससे मेरी शक्ति छीन हो जाएगी तब बता घर का धंधा कैसे होगा दैवा धाटी ग्रामे पलायेत गर्भणी कथम सुक गर्भस्थम कुक्षे कथम सृजेत और दैवश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भणी स्त्री कैसे भागेगी यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा तिरघतो गर्भ तथा बेमरणम भवे प्रसूत उदारण दुखम सुकुमारी कथम सहेम और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा यह भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह सकूंगी स सकूँगी मंदायावम ननांदा संघरे तदा सत्य शौचादिनी बोधुर मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब नंदरानी घर का आकर घर का सब माल मत्ता समेट ले जाएगी और मुझसे तो सत्य शौचादि नियमों का पालन होना भी कठिन ही जान पड़ता है लालने पालने दुखम प्रसूता जाबर ततेह वंध्या विधवा नारी सुखनी चेत में मतीही जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा बड़ा कष्ट होता है मेरे विचार से तो बंध्या या विधवा स्त्रियॉँ ही सुखी हैं एवं कुतर्क योगे नत्फलम नैव भक्षित पत्या पृष्टम फलम भुक्त भुक्तम चेती तेरित मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया और जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया तब उसने कह दिया हाँ खा लिया एकदा भगनी तस्तृह स्वेक्षाया गता तदग्रे कथिथिते मती एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है दुर्बला तेन दुखे न शुजय कर्माणी की सावीण मम गर्भोस्ती तमाम मैं दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ बहन मैं क्या करूँ बहन ने कहा मेरे पेट में बच्चा है प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी तावत्लम कालम वह गुप्ता तिष्ठ गृह वितम विम पतेर बत ये धा क्षति बालकम तब तक तू तो गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रहा तू तो मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे शान मास को मृतो बाल तम बालम हम ऐसी युक्ति करेंगे कि जिसमें सब लोग यही कहें कि इसका बालक छ महीने का होकर मर गया और मैं नित्य पति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूँगी फलम अर्पन्वय परीक्षा तो सांप्रतम सर्वम तथा स्त्री स्वभावत तो इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभावश जो जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही सब किया अथ काल प्रसूता सा नारी प्रसूता बालक आलीयजनको बालम रहस्य धुंधली इसके पश्चात समयानुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया दयाच कथित भरत प्रसूत सुख मर्भक लोकस्य सुखमुत्पन्नम आत्मदेव प्रजोद प्र, प्र, प्रजो और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ ददौ दान दुजाभ्यो जातकर्म विधाय गीतवादिघोषोभुन तद्वारे मंगलम बहु ब्राह्मण ने उसका जातकर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा तो अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे भर्तुरग्रे प्रविद्वाक्यम तन्य कुछ अन्य स्तन निर्दुग्धा कथम पुष्ण बालक दुंधुलि ने अपने पति से कहा मेरे स्तन में तो दूध ही नहीं है फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इसे बालक का किस प्रकार पालन करूंगी मस्वसुष प्रसूताया मृतो बाल सुर्ततेमा कार्य गृह रक्ष सा तर्भम मेरी बहन के अभी बालक हुआ था वह मर गया है उसे बुलाकर अपने यहाँ रख ले तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेंगी पतिना तत्कृतम सर्वम पुत्र क्षण हे तवे पुत्र से धुंधुकारी नाम मात्रा प्रतिष्ठितम तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधुली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा सर्वांग इसके बाद तीन महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्यकार बच्चा हुआ वह सर्वांग सुंदर दिव्य निर्मल तथा सुवर्ण किसी कांति वाला था दृष्टवा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारादे मावाचर्य जना सर्वे दीक्षा समागत उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए भाग्योदयोधना आत्मदेवस्य आत्मदेव पश्यत धेन्वा बाल प्रसूतस्तु देव रूपी तथा तो आपस में कहने लगे देखो भाई अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है न ज्ञातम तद रहस्यम तू केनापी विधियोगत गोकर्णम तम सुतम दृष्टवा गोकर्णम नामचा कर ओ देवयोग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा आत्मदेव ने उस बालक के गौके से कान देख कर, उसका नाम गोकर्ण रखा कियत्ल तो जाने गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारि महाकल कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला स्नान सौ तो च्रियाहीन ओ दुर्भक्षे क्रोध वर्धिता दुष्परि ग्रह करता चवह भोजन स्नान शवचाद ही ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम भी न था और न खान पान का ही कोई परहेज था क्रोध उसमें बहुत बड़ा चढ़ा था वह बुरे बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था चौर सर्वजन दी पर सद्य दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था छिपे-छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था दूसरे के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट कु में डाल देता हिंसक शस्त्रधारी चीनान धान प्रपीड़क नित्यं चाण्डालांपा सहस्त्र हिंसा का उसे सा हो गया था हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता चाण्डालों से उसका विशेष प्रेम था बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता तेन वैश्या कुस विदुनाशित पितरौ ताड्य पात्राड़ी स्वयं आश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भाड़े उठा ले गया तत्पिता कृपण प्रोच्चनहीनोद बंधत्व तो समीचीनम कुपुत्र दुखदाय इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला इसे तो इसकी माँ का बाझ रहना ही अच्छा था कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदायी होता है कुतिष्ठावी कुगचावी को दुखम जपोहतीत प्राणास्त जा में दुखे नहा संसितम अब मैं कहाँ रहूँ कहाँ जाऊँ मेरे इस संकट को कौन काटेगा हाय मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। तदाइम तो समागत्य गोकर्ण ज्ञान संयुत बोधया माथ जनक वैराग्यम उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहाँ आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया असार कल संसारुख रूपी विमोहक सुत कसाज पिताजी यह संसार असार है यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है पुत्र किसका धन किसका स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है न चेन्द्र से सुखम किंचेन न सुखम चक्रवर्ति सुखमस्थ विरक्त मुनिरे का सुख न तो इंद्र को है और न चक्रवर्ती राजा को ही सुख है तो केवल विरक्त एकांत मुनी को मुनि को मुंचाज्ञानम प्रजारूपमोह तो नर के गतिपतिष्यति देहो यम सर्व त्यक्वा वनम्रज यह मेरा पुत्र है इस अज्ञान को छोड़ दीजिए मोह से नरक की प्राप्ति होती है यह शरीर तो नष्ट होगा ही इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए तदवाक्यं तो समाकर्ण गंतु काम पिता भ्रभे किम कर्तव्यम वने तातत्व ता वध सवे स्तरम गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उनसे कहने लगा बेटा वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए यह मुझसे विस्तार से कहो अंधकोपे अब तक कर्म वस्ते पास में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूँ तुम बड़े दयालु हो इससे मेरा उद्धार करो गोकर्णवाच देहे स्थिति भी मतिम त्यज जा जा सुतादि सुसदा ममता हम मुंच पशातम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ गोकर्ण ने कहा पिताजी यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है इसे आप मैं मानना छोड़ दे और स्त्री पुत्रादि को अपना कभी न माने इस संसार को रात दिन क्षणभंगुर देखें इसकी किसी भी वस्तुओं को स्थाई समझकर उसमें राग न करें बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें धर्मम भजस्व सततम त्यजोक धर्मान सेवस्व साधु पुरान जहीिका तृष्णाम अन्य सदोष गुणचिंतन मास मुक्ता सेवा कथा रो नितरा भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें सदा साधुजनों की सेवा करें फोगों की लालसा को पास ना फटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं से रस का ही पान करें एवंक्तिवतृह विहज या तो वनम श्रिमतिर्गतष्टिवर्ष युक्तो हरे नन रण परिचर्यसो श्री कृष्णमापन यम दसमस्त पाठ इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने यह घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की यद्यपि उसकी आयु उस समय साठ वर्ष की हो चुकी थी फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी वहाँ रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के दसम स्कंध का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया इत श्री पद्मपुराणे उत्तराखंडे भागवत महात्मे विप्रमोक्षो नाम चतुर्थो चतुर्थोध्याय